सी आई इटी एन सी ए आटी दौरा प्रस्तु थे कक्षा पांच की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिम्जिम में संकलित एक पाठ पाठ का शीर्षक है चिठी का सफर अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए पूरे और ठेक पते से क्या मतलब है? जरूरत पढ़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुचाया जाए? स्थान बदलने से चिठी के पहुचने पर क्या असर पढ़ता है? इन में से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों। खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हो इन सवालों के जवाबों के लिए जरा लिफाफों पर लिखे इन दोनों पतों को तो देखिए पहला पता महात्मा गांधी जहां हूं वहां वर्धा दूसरा पता श्रीमान निदेशक महोदय राश्रीय शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद शिरी अर्विंद मार्ग नई दिल्ली एक एक शुन्य शुन्य एक छे ये दोनों पते किस तरह से भी नहें गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगहा पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वह जबके लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम फिर गांव या शहर का नाम शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गांव शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म या जंसकार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं आजकल तो संदेश भेजने के नए-नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं डाक बांटने में हवाई जहाज पानी के जहाज और जाने कौन-कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं डाक विभाग भी पत्र मनी ऑर्डर के साथ-साथ ईमेल साथ बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है कबूतरों की उडान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिल्चस्प करने वाला है। ये सोच कर आश्चर यह होता है कि कबूतर जैसा पक्षे संदेश वाहग भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती गृहबाज या हुमर वो प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं ओडिशा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो दो कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे शायद तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है किताब का नाम है ग्रे नेक जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें ये रहा उनका पता नाशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ए पांच ग्रीन पार्क नई दिल्ली एक एक शूनने शूनने एक छे पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है किसी भी जगा का पिन कोड़ छे अंकों का होता है हर अंक का एक खास स्थानिय अर्थ है उदारन के लिए N-C-E-R-T को भेजे गया लिफाफे पर लिखा अंक है एक एक शून शून एक छे इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक ये बताता है कि ये पिन कोड दिल्ली, हर्या जम्मू कश्मीर का है अगले दो अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है अगले तीन अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है अब तुम्हारा है स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा प्रमुख जगहों या शहरों के पिन कोड नंबर में कहां-कहां मिल सकते हैं टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है धीरे-धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है पता करो चिट्ठी का सफर अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता और विजय सिन्हा ध्वन्यांकन दीपक पांडे और मिता भट्टी, नर्मान सहयोग दावुद्याल चत्रुवेदी तथा नर्मान इवं प्रस्तुती वंदना अरिमर्दन।